श्री व्रत कथा पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोप गणों की कथा कथावाच अथ प्रवक्षा शुणुध्व मुनिमा आसी तुंगध्वज राजपर प्रसाद सत्यदेवस्य तक दुखम अवापस एक गत्वा हत्वा विधान पशुन् आगत वटमूल च दृष्ट् सत्य पूजन गोपा कुरुष्ट भक्तियुक्ता सबंधवा राजा दृष्ट्वादर्पेण नगते ना ना नाम तो सर्वे तोपगणस प्रसाद नृपसन्दौ संस्थाप्युनरागत भुक्त सर्वे यथे तत प्रसाद सन्तज राजा दुखम अवापस श्री सूदजीत बोले श्रेष्ठ मुनियों अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा आप लोग सुने अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगद भजनाम का एक राजा था उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया वहाँ उसने देखा कि गोपगणबंध बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उनने उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया इसके बाद पूजन के अन्तर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख कर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ तस्त्र सतम नष्ट धनधान्याकत सत्यदेव तत्स नाशि मम अत गात्रस्ूजनम मन सा तो विश्चिम गोपाल सत्यदेव पूजा गोपगणेश भक्तिश्रद्धां भूवा चकार विदना तो चांते उसका संपूर्ण सभी सौ पुत्र नष्ट हो गए राजा ने यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गो गणों के समीप गया और उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में सत्य पूर्व वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ या यह इदम कुतम परम दुर्लभम सुणोती कथां पुण्या भक्ति युक्त फल धन धान तक प्रसार दरिद्रो वित्तं बद्धो भयात् लभते विद्दो मुच्चेत बंधना भीत मुचेत सत्य ईप्स फलते सत्यपुर व्रजेद विप्रा सत्यनायणव्रत मुक्तो भवति मानव श्री सूजी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्य श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायन भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है दरिद्र धनवान हो जाता है बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है यह सत्य बात है इसमें संशय नहीं श्लोक में वह इसे इपसित सभी एफसित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है हे ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है विषय इता कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित कालम वदस्यंती सत्यभी संतमेवच सत्यनारायणं केचि सत्यदेवं तथा परे नालाूपरो भूत भविष्यति कल सत्यतूपी सनातन श्री विष्णुरातप्रदम यइद पठते निमृसतम तस्ती पापा सत्य प्रसादत व्रत जयसुत पूर्व सत्यनायण से च कलयुग में तो सत्यदेव सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग लोग काल सत्य कोई कोई ईश और तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे हे श्रेष्ठ मुनियो जो व्यक्ति नित्य भगवान, की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्य सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ आप लोग सुने सदानंदो महा सदा महा ब्राह्मणो झबोत तस् जन्म श्रीकृष्ण ध्या मोक्षम अवाप काल्लों गुहराजो बभूव तस्म श्रीराव स ज्या मोक्षम जगाम वै उल्काखो महाराजो नुपो दशरथोत श्रीरंगनाथम संपूज्य श्रीवैकुंठम तदागमत धाकसत साधुर्मोरधोत देहादृत मवाप तुंगचो महाराज स्वायंत किल सर्वान्गवतान श्री वैकुंठम तदागमत मृत् गोपाचते सर्वे भ्रज मंडलवाचन निहतराक्षसा सर्वान्ो लोक महां प्राज समंपन्न सदाननंदनाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने प्राप्त किया। सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए उन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधि दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभु मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया सत्यनारायण पंचमहोध्याय इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पांचवा अध्याय पूरा हुआ